शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं हो जाती उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं दो मुखवाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है तीन मुखवाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है उसके प्रभाव से सारी विद्याएँ प्रतिष्ठित होती है चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है पांच मुख रुद्र, मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि स्वरूप है वह सब कुछ करने में समर्थ है सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांचित फल प्रदान करने वाला है पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है यदि दाहिनी बांह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है महेश्वरी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है देवेशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायी होता है और मृत्यु के पश्चात सूलधारी शंकर हो जाता है नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा तो कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसके अधिष्ठात्री देवी मानी गई है जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाय हाथ में नव मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है इसमें संशय नहीं है महेश्वरी दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है देवेशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है परमेश्वरी ग्यारह मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है बारह मुख वाले रुद्राक्ष को केस प्रदेश में धारण करें उसके धारण करने से मानव मस्तक पर बारहों आदित्य विराजमान हो जाते हैं तेरह मुखवाला रुद्राक्ष विश्व विश्व देवों का स्वरूप है उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है चौदह मुखवाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करे इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है